नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हमने बहुत पहले रूपाली और लावण्य से बात किया था करियर काउंसिलिंग के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे खास एक बच्चों के अंदर जो एडिक्शन है वो भी खास गैजेट का एडिक्शन है हम लोग पहले बात करते थे की ड्रग एडिक्शन है या अल्कोहल एडिक्शन है या फिर स्मोकिंग एडिक्शन है लेकिन आज बात करना पड़ता है हमें कि मोबाइल एडिक्शन है या कंप्यूटर एडिक्शन है या फिर इंटरनेट सर्फिंग एडिक्शन है ऐसे कई एडिक्शन आज के जमाने में हम सभी बच्चों के अंदर देख रहे हैं तो आइए इस विषय पर अच्छी तरह से बात करते हैं तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए या हमें बताने के लिए खास लावण्य है और रूपाली जी हैं जिनसे हम बात करेंगे इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश भाई कि अभी जो बच्चों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी एडिक्शन का मतलब ही होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारी भावनाएं उससे अटैच हो जाती हैं तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं कि यदि वो चीज़ हम कर रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं और यदि वो चीज़ हम किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो हम बिल्कुल विपलित हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम किसी दूसरी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते तो दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन तो ये आजकल हमारे बच्चों में जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें बहुत हमारा एडिक्शन इस तरह से मिल रहा है कि बच्चों का आजकल मोबाइल का एडिक्शन है फिर इंटरनेट जब तक नहीं मिलेगा उनका व्हाट्सएप नहीं होगा इंस्टाग्राम रेगुलर वो टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे तब तक वो किसी और चीज़ पर फोकस ही नहीं हो पाते इसी तरह से उनके पास वीडियो गेम्स इतने सारे अवेलेबल हैं मोबाइल में गेम्स इतने अवेलेबल हैं कि जिसपे वो कम्प्लीटली इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं न उनको टाइम का पता चलता है ना समय का पता चलता है और वो अपने रेगुलर टास्क यहाँ तक कि रूटीन में भी डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं तब ये चीज़ परफॉर्म करना यूज़ करना और हैबिट से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है दिस इज कॉल एडिक्शन एडिक्शन में नहीं यदि वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएं या ले ली जाए या कुछ समय तक अवेलेबल नहीं हो तो आप बिल्कुल ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं और आजकल हमारे बच्चों में ये सारी चीज़ें बहुत सारी दिखाई देनी पड़ती हैं सब तरफ इस तरह का माहौल हो रहा है और आज भी न्यूज़ में आया है कि हाई कोर्ट ने इसके लिए अपील किया है और नोटिस वहां पर जारी हुआ है कि एक गेम जो है वीडियो गेम जो ब्लू वेल नाम का है जिसको देख के काफी सारे बच्चों ने स्टेप बाय स्टेप करके नहीं। नहीं। उन्होंने सुसाइड अटैम्प किए कुछ की तो डेथ भी हो गई है और कुछ बच्चों ने अटैम्प किया है तो ये आजकल इतनी जानलेवा चीजें हो रही है एक एडिशन के फॉर्म में और उनकी इंस्ट्रक्शन इस तरह से घातक होते हैं कि बच्चे अपने सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और वो बड़ी खराब चीजें कर लेते हैं तो इस तरह से आज के जो हम सेशन लेते हैं कि एडिक्शन ये इतना सारा एडिक्शन क्यों हो रहा है और जो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहती हूँ जो हमारे पास रेगुलर केसेस आते हैं जी जी अब जो रेगुलर एडिक्शन का केस आता है तो उसमें जो हमको सबसे ज्यादा रीजन दिखाई आते हैं उसमें सब सबसे पहला रीजन है वो है जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई आजकल माँ बाप अकेले अकेले रहते हैं उसमें एक बच्चा है या दो बच्चा उनके पास तो जब फैमिली नहीं है सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली को चलाने के लिए या तो फादर बाहर पूरे समय काम में बिजी हैं माँ घर के काम में बिजी है अदरवाइज माँ भी वर्किंग है ऐसे तो कम कैसे में है लेकिन घर में भी रहकर वो काफी बिजी रहती है तो बच्चों की क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए जिनको टाइम देना चाहिए सफिशेंट वो नहीं दे पा रही दूसरा जो समझ में आता है कि इनके पास कि आजकल हर मैगजिम फैमिली ऐसी है फाइनेंशियली इतनी साउंड तो है कि वो ये सारी डिवाइस को अवेलेबल करा देती है <laughs> बर्थडे गिफ्ट हुआ जिसे हमारे आज ही देखा मैंने कि नाइन्थ में बच्चा जैसे उसका थर्टीन इयर्स का बर्थडे है तो इतना खुश होके मेरे पास आया और बोला कि पापा ने ना रात को मुझे अपने मोबाइल मेरा पर्स मोबाइल गिफ्ट किया अब जैसे ही बच्चा बताता है तो हमको तो उसके सामने खुशी तो जाहिर करनी पड़ती है लेकिन उसका भविष्य बड़ा सामने दिखने लगता है कि ये करियर मेकिंग का टाइम है पढ़ाई का टाइम है, हैबिट फॉर्मेशन का टाइम है और इस समय यदि ये डिवाइस दि दे दिया आपने और उस समय उसको ये नहीं सिखाया कि बेटा कब इसका इस्तेमाल करना कब नहीं करना कब चीज़ों को ना बोलना और कब हाँ बोलना यदि आपने थिंकिंग का पावर ले दिया और सिर्फ डिवाइस दे तो उसका मिस होना ही है दूसरा जब ये मोबाइल हाथ में आता है या वीडियो गेम गेमों कंप्यूटर गेम आते हैं तो ये इतनी एडिक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है इनके अंदर एडिक्शन पैदा करने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इनके पास मोबाइल आता वो जैसी हारमोन रिलीज होता है तो उनको बड़ा एक्साइटमेंट देता है बड़ा एडवेंचरस बना देता है रिस्क टेकिंग बनाता है जिसकी वजह से वो अगले अगले टास्क की तरफ आगे बढ़ते चाहे वो इंस्टाग्राम में हो चाहे वो इनके गेम्स में हो दूसरा इनके लिए बेस्ट कंपेनियन बन रहा है आजकल क्योंकि दोस्त बनाने में भी सोशलाइजेशन की स्किल्स बन चाहिए हमको जाना तो। आना पड़ता है वो या जाना आना पड़ता है फिर अच्छे से मीठे से बात करना पड़ता है कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो दोस्त बनाना है लेकिन मोबाइल और वीडियो गेम के फॉर्म में इनको बड़े अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो सामने से रिस्पॉन्ड करे ना करे हमारी मर्जी जैसा हो वैसा रह सकते फिर आजकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है बियर प्रेशर मैंने मेरे, मेरे सारे दोस्तों के पास तो आप भी मुझे दिला दीजिए राइट और यदि नया ही है तो मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है नहीं। फिर, पेशेंस, फिर के अंदर भी इतना नहीं है कि वो बैठ के बच्चों को समझाएं बेटा ये सब चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारे गोल तक पहुँचने नहीं देंगे यदि बच्चे ने थोड़ा सा भी जिद कर दिया तो मतलब फिर ऐसा है कि दे दो और उनको चुप करा दो तो इस तरह की जब चीजें होती है और साथ में जो इनकी रिक्रिएशन की जो एक्टिविटी है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा स्पोर्ट्स के लिए जाना फिजिकल एक्टिविटी में जाना कराटे में जाना म्यूजिक डांस तो इस सब के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉब्लम होती है फिर न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ माँ बाप है दोनों बिजी हैं तो लाने ले जाने में भी टाइम नहीं मिलता तो इसलिए घर में ये चीज़ें अवेलेबल करा दो ये सारी चीज़ें माँ बाप के लिए एक तो बड़ी कंफर्टेबल हो रही हैं दूसरा उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यही चीज़ें जिसको आप कंफर्ट के रूप में देख रहे हैं स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे हैं बच्चा उसको यूज़ करते करते इतना एडिक्टिव हो जा रहा है कि वो अपने सारे लाइफ के पर्पस गोल और सही गलत की पहचान बोल रहा है सो जो हमारे पास केसेस आते हैं तो दी ज़्यादा रीजन जो हमारे को फेस होते हैं और इसके साथ में रूपाली जो है वो कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड करें नावन्य जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को अब इस वक्त जो रेडियो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी ये बातें जो है टची लग रही होंगी क्योंकि आज का माहौल ही इस तरह का बन गया है और हम ना चाहते हुए भी इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं तो इसके ऊपर चर्चा या बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो गया है तो आइए ऐसी विषय पर आगे हम लोग रूपाली जी से भी और सुनना चाहेंगे और साथ ही साथ इसके जो इफेक्ट हैं यानी इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है उसके बारे में भी उन्हीं से सुनेंगे रूपाली जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी जैसे लाभण्य ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस तरह के बहुत से केसेस मेरे पास भी आ रहे हैं और जब ये बच्चे आते हैं और जब डिस्कस होता है तो बहुत आसानी से उसके साइंस और सिम्टम्स पहचाने जा सकते हैं कि ये एडिक्शन में ये जो गैजेट्स हैं ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगी कैसे ये आता है जैसे कि बच्चे पूरे समय प्री ऑक्युपाइड रहते हैं गजेट्स के गेम्स के थॉट्स में व्हेन दे आर फ्री खेल भी नहीं रहे हैं फिर भी वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो ये बताता है हम एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं दूसरा वो जैसे कि कभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो उस समय वो बहुत इरिटेटेड फील होते हैं करते हैं एज वेल एज रेस्टलेस फील करते हैं गुस्सा बहुत आने लगता आ, है।, है उनको ही नहीं मालूम होता है कि गुस्सा क्यों आ रहा है बिकॉज नेटवर्क नहीं है इसलिए दे आर फीलिंग लाइक दैट बिकॉज दे आर अनेबल टू प्ले गेम्स फिर पूरे समय लगता रहता है जब उनको बच्चों को ऐसा होता है कि उनका पढ़ाई का टाइम छूट रहा है वो अब बाहर जाके शोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्ले टाइम में जाके खेल नहीं पा रहे हैं उनके रिलेशनशिप जो हैं वो दर किनार किनार हो गए हैं और क्यों हो गए हैं क्योंकि वो पूरे समय कंप्यूटर गेम में लगे हुए हैं या वो टैब में लगे हैं या सोशल नेटवर्किंग में लगे हुए हैं तो हमें बिल्कुल लगने लगता है कि ये जो है एडिक्शन का सिम्टम है फिर एट इट हैपन्स कि जब हम uh, कोई गैजेट पे बैठे हुए और हमें पता ही नहीं चला कि कितने घंटे बीत गए इसका मतलब ही है कि आप एडिक्शन में की तरफ जा रहे हैं फिर आ, और भी हम बोल सकते हैं जो जिस तरह के सिम्टम आते हैं कि हमको लगता है कि और ज़्यादा यूज़ करो और हम इस गैजेट को यूज करें या यदि चाहते हैं कि आप गजट यूज़ नहीं करें पर यह हमारे कैपेसिटी के बाहर होता है वी आर फोर्स टू यूज इट तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं साइन एंड सिम्टम एडिक्शन के हैं अब ये जो यदि एडिक्शन हो जाता है तो बहुत सारे इल इफेक्ट्स भी आप दिखाई देते हैं जैसे कि फिज़िकल uh, सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि आई में रिटिबिलिटी दिखाई देगी आई पेन होने लगता है हाँ. आपको ब्लर्नेस दिखाई देती है मतलब आपको ठीक से दिखाई कुछ देरों के बाद एक डेढ़ घंटे यूज़ करने के बाद ब्लर्ट दिखाई देता है हेडक हाँ. की शिकायतें दिखाई देने लगती है फिर बच्चों को आजकल नेक प्रॉब्लम आता है जिसको टेक्सड नेक भी भूलते हैं अच्छा। तो लगातार नीचे झुक के देखते देखते उन लोगों को ये नेक पेन होना चालू हो जाता है then at times nowadays we are finding फाइंडिंग कि बच्चे शिकायत करते हैं कि फ़ीवर हो रहा है वॉमिटिंग हो रहा है डायरिया हो रहा है एंड जब बाद में पता चलता है तो ये सेल्फोन को क्योंकि हम उसको साफ नहीं कर सकते हैं तो उसके चारों तरफ बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है coli करके जो इस तरह का आ, illness देता है like fever, vomiting, diarrhea देन साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत सारे बिकॉज़ ऑफ़ डी दिखाई देगा हमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिखाई देता है एनजाइटी जबरदस्त है लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है तो इस तरह की चीजें दिखाई देती है ओके रूपाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं और फिज़िकली और मेंटली किस तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता तो हमारे दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम होते जा रहा है क्योंकि सेलफ़ोन एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही जैसे कि रूपाली ने बहुत अच्छी तरह से बताया आँखों के ऊपर और सर दर्द होना ये आम बात हो गया है तो आइए इसी विषय को आगे और जानते हैं कि इससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर आते हैं और कैसे हन चीज़ों से अपने आप को दूर रख सकते हैं या बच्चों को इनसे बचा सकते हैं और जिस तरह के प्रॉब्लम्स अभी लावाना ने शेयर किया कि वो एक गेम के वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं खुदकुशी कर रहे हैं आ, सुसाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार भी बैन लगाना चाहती है तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होगी जिसके ऊपर हम सभी को बात करना होगा लेकिन हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं इसी विषय को आगे सुनेंगे तो आप सभी सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट फोर पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्करा रहो ka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 लावण्य और रूपाली जी हैं जो विशेष साइकोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टन करती हैं बहुत सारे बच्चों के साथ उनका उठना बैठना होता है उनके हैबिट्स को देखते हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए इसके ऊपर काफ़ी समय से ये लोग काम कर रहे हैं इसलिए इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो फिर से मैं लावण्य जी से जोड़ना चाहूँगा कि इस विषय पर वो अपनी बात हमें बताइए और कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें सारे बहुत जरूरी है क्योंकि हम क्यूँकी हम लोग अच्छे स्टेटस वाले हैं तो हमारे बच्चों को भी वो स्टेटस अपने फ्रेंड्स के अंदर तो फील होना चाहिए अब बात यह होती है कि जब सबसे पहला पेरेंट्स को समझ में तब आ रहा है है जब सीधा उनका परसेंटेज डाउन होता एग्जाम में तब वो होते हैं कि अचानक मेरा बच्चा जो इतना स्मार्ट था इंटेलिजेंट था टेंथ के बोर्ड में बढ़िया पेपर आया रिजल्ट आया तो मैंने उसको मोबाइल दिया तो मैंने उसको टैब दिया अचानक इसका रिजल्ट कैसे खराब आया तब वो हमारे पास आते जब हमारे पास आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता दूं जो हम 100 परसेंट पेरेंट्स को करने बोलते हैं और उसका इमिजिएट रिजल्ट मिलता है और पहला रिजल्ट ये होता है कि पेरेंट्स के दिमाग में हमको ये डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक बच्चा आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच जाए तब तक आप उसके हाथ में मोबाइल मत दीजिए नंबर टू यदि अब आपने खुद ही गिफ्ट कर दिया है और अब आपके पास वो तो हिम्मत ही नहीं है कि हम उसे वापस ले लें क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नहीं तो वो तो बड़ा वायलेंट हो जाएगा तब आप उसके लिए एक लिमिट सेट कर दीजिए कि बेटा यदि आप इतना काम कर लेते आपकी दो घंटे की पढ़ाई खत्म हो जाती है और जब आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं, तब आप अपना आधा घंटा ले लीजिए और तब उसको यूज कीजिए अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं थर्ड पॉइंट है की ये चीजें इसका जो रेडिएशन है ये बच्चों के ब्रेन को तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है उनके मेमोरी कंसंट्रेशन पावर को बहुत डल करता है इसलिए रात को सोने से पहले तो मोबाइल को खुद बच्चे स्विच ऑफ करें और अपने कबड़ में रख दें भले माँ बाप ना छुए लेकिन वो स्विच ऑफ होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं उस समय उनकी आंखों के सामने कहीं पर भी मोबाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि एक भी पिप सांग किसी ने मैसेज किया तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा और पक्का है कि वो मैसेज देखेगा और यदि उसने थोड़ा सा भी चैटिंग किया और उसके बाद वो पढ़ने डायरेक्ट बैठ गया तो भी आधा घंटा फोकस तो नहीं करेगा वो सिर्फ यही सोचेगा कि अभी क्या बात होगी और आगे मुझे क्या बात करना है तो मतलब आधे घंटे का उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है तो पढ़ने के समय सोने के समय ये दो टाइम तो मोबाइल बिल्कुल नहीं हो ट्वेल्थ के पहले मोबाइल नहीं दे तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि आजकल जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के पास यदि मोबाइल आया है मतलब विदिन टू और थ्री मंथ बिल्कुल ऐसा होता है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन का केस चालू हो गया कहीं ना कहीं रात में तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मोबाइल ऐसी घातक चीज जो हमको भी दिख रही है बच्चों के करियर के लिए बच्चों की लाइफ में कौन एंटर कर रहा है कौन उनको बुल्ली कर रहा है फ़ोन के माध्यम से कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है पेरेंट्स बिल्कुल अवेयर नहीं है उससे और पेरेंट्स जो मोबाइल सिर्फ इसलिए देते हैं कि मेरे बच्चा ट्यूशन जाता है आज ही एक पेरेंट हमारे पास आए बोले हमने बेटी को दिया था स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाई थी और ट्यूशन जाती है और लड़की है ना तो इसलिए मोबाइल देना ज़रूरी होता है अब हम पूछने कहा कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्सीडेंट हो गया या कुछ घटना हो गई उसके बाद वो फोन करके बताते हैं कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया ऐसा कभी होता ही नहीं लेकिन वो फोन जो आपने दिया उसका मिस यूज जरूर होता है तो यदि एक तो ट्रस्ट कर और हमेशा बच्चों के लिए शुभ सोचो कि बच्चा सुरक्षित गया सुरक्षित वापस ही आएगा और उनके टीचर्स का नंबर आपके पास होना चाहिए कि आप टीचर से कॉन्टेक्ट कर लो यदि जरूरत पड़ती है उनके फ्रेंड्स यदि हैं तो उनके पेरेंट्स का आप खबर रहना चाहिए कि बच्चे क्या जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कि बंक कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप अवेयरनेस में रख सकते हैं लेकिन उसके लिए मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनको यूज और मिसयूज का जब तक आपने तरीका नहीं बताया तब तक देना मतलब मिसयूज ही होने वाला है उसके बाद कुछ हमारे पास मेडिकल के भी बच्चे आते हैं कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनका भी रीजन सेम हो रहा है कि क्लासेस वो बंक कर रहे हैं क्लास वो अटेंड भी नहीं कर रहे हैं डीन का आता है क्योंकि आजकल कंपलसरी है सेवेंटी परसेंट देती उनका वहाँ पे यदि अटेंडेंस तो नहीं तो एग्जाम नहीं दे सकते जब डीन का फोन आता है पेरेंट्स को तब पता चलता है कि ये तो चार बजे तक पाँच बजे तक सवेरे तो मोबाइल में या लैपटॉप में लगे हुए हैं अभी इतने एडिक्शन के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज क्लियर कर पाए या इंजीनियरिंग कॉलेज क्लियर करें लेकिन जब बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं तो हमारे लिए पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सके लेकिन एक बार हम अवेयर तो करा सकते हैं कि ये सारी चीजों से तुम्हारी यदि स्लीप डिस्टर्ब होती है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तुम्हारा रूटीन डिस्टर्ब होता है खाना पीना डिस्टर्ब होता है तो जिस पर्पज़ के लिए तुम गए वो तो तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता तो यदि इस तरह से पेरेंट्स पहली चीज अवेयर हो जाए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लें तो बहुत बड़ी चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरी बड़ी चीज होती है कि इसमें अभी हम हाँ, यदि बच्चे यूज ही कर रहे हैं कॉलेज वाले स्कूल वालों पे तो हम कंप्लीट कंट्रोल करा सकते हैं कॉलेज वालों पर यदि है तो उसमें कुछ नोटिफिकेशन होते हैं जिसको हम स्टॉप करने का एक ऐप होता है यदि कस्टमाइज कर दे यदि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो बार बार डिस्ट्रेक्शन नहीं होगा फिर उसका यदि हमने सिर्फ एक मोबाइल को या गैजेट्स को सिर्फ इसलिए यूज़ करें ये री है यदि इतनी देर मैंने पढ़ाई कर लिया तो चलो मैं आधे घंटे के लिए उसमें यदि चैटिंग कर लेता हूँ यदि कुछ अपलोड कर देता लेता हूँ तो इट्स फाइन लेकिन ये री करने के लिए मोटिवेशन फैक्टर के लिए यदि यूज़ करते हैं तो भी ये यूज होता है ये मिस नहीं होगा और कुछ एरियाज यदि डिसाइड कर लें कि सोते समय खाते समय पढ़ते समय ये तीन जगह मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूँगा माँ की एक टाइम फिक्स रखे तो भी इसका यूज बराबर हो सकता है और कुछ अननेसेसरी ऐप आते ही रहते यदि उसको डाउनलोड नहीं करें एक सोच ही लेना है मुझे डाउनलोड नहीं करना और जो मेरे मोबाइल में फालतू के ऐप है मैं उसको डिलीट कर दूं तो उनका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा इसी तरह एक और ऐप आता है इसमें मोबाइल में जिसको डी टॉक्स एप हैं दूसरा होता है रेस्क्यू टाइम ये डी एक ऐप होता है जिसमें वो हमको बार बार और रेस्क्यू टाइम बार बार याद दिलाता है पॉपअप होता है अब आपका टाइम खत्म हो चुका अब आप अपने दूसरे काम पे फोकस करें <laughs> तो यदि वो अप होगा, तो कुछ अपनी यूट्यूब में भी लगे हैं यदि Instagram में भी लगे हैं, पॉपअप होते ही आपको याद आ जाएगा ना माई टाइम इज ओवर अब उसके बाद मेरा फोकस करना है पढ़ाई पे या अपने कोई दूसरे जरूरी काम पे तो ऐसे ऐप आपके मोबाइल पे होने चाहिए और उसके बाद जैसे हम बार बार घड़ी देखने का काम भी मोबाइल में करते हैं तो बार बार हम उससे अटैच हो जाते हैं उसकी जगह यदि रिस्क वॉच भी पहन लेते हैं तो बार बार मोबाइल की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यदि ऐसे कुछ तरीके सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पेरेंट्स का पेरेंट्स अवेयर हो जाएं कि 12 तक के बच्चे जो 16 और 17 इयर्स के हैं तब तक उनको मोबाइल ना दें कॉलेज में जाएं, तो इट इज कम्पल्सरी वो देना ही पड़ता है दूसरा यदि दे भी दिया तो कुछ लिमिटेशन रखना बहुत जरूरी है तीसरा यदि हमारे तो बच्चे कॉलेज के हैं और उनका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि बेटा इस वजह से तुम्हारा ये हो रहा है और यदि रिजल्ट खराब आता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे कि या तो, तो तुम घर बैठो या मोबाइल तुमको ले लिया जाएगा क्योंकि जब तक स्ट्रांग और पावरफुल पेरेंट्स नहीं होंगे तब तक स्ट्रांग और पावरफुल बच्चे वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते और इस तरह से इमोशनली डिपेंडेंट बच्चे जो आज मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं वो पक्का है किसी और सब्सटेंस पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं तो एडिक्शन इज द हैबिट एक चीज़ आप छीन लेंगे तो वो दूसरी पकड़ लेंगे तो इसके लिए कुछ जगह हमें लॉ का इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में लव को कीजिए लेकिन जहाँ कैरेक्टर की बात आएगी जहाँ करियर और पढ़ाई की बात आती है वहाँ पर पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ सिर्फ नियम रूल्स ही चलते हमारे बीच में है लेकिन इन को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं उसकी कुछ अच्छी बातें आपने बताया है आशा करता हूँ हमारे को समझ में आ रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रूपाली जी हमारे बीच में है और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हम इन सभी चीजों से मुक्त हो सकते हैं इसके बारे में उनसे भी जानते हैं रूपाली जी से उन्होंने कहा मोबाइल जो मोबाइल या गैजेट एडिक्शन है उसमें नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर दें या ओल्ड फैशन वे से हम यदि टाइम को आ, के देखें वी कैन ऑल्सो डू यदि बच्चों को खुद को समझ में आ गया है कि ये मुझे एडिक्शन हो रहा है तो कुछ समय के लिए वो सिंपल फीचर फोन जो पहले के आते थे वो फोन को यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बींग एंड फिर उसके बाद वापस स्मार्टफोन पर जा सकते हैं तो देट विल ऑल्सो ब्रेक द बिट ऑफ देर एडिक्शन देन जैसा कि उन्होंने बताया कि टर्न ऑफ कर दीजिए सोते समय मोबाइल बंद हो जाना चाहिए uh -huh. फिर अननेसेसरी uh, जो एप्स हैं उनको तो आपका time भी consume करते हैं and uh, साथ में आपकी memory space भी लेते हैं So तो it's better you uh, remove from your mobile. न लिमिट ऑफ योर यूसेज होना चाहिए लिमिट मैंने स्पेशली इफ यू आर विद योर फ्रेंड्स और यू आर हैविंग योर प्लेट आइम या आप देख रहे हैं कि आपका वो खाने का समय है या पढ़ने का समय है, उस समय मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए या आपसे दूर होना चाहिए उस समय आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं यूज करूँ इस तरह से आप अपने यूसेज को लिमिट करके आप इस जो एडिक्शन की हैबिट से दूर हो सकते मोबाइल एक नेसेसिटी है आज के माने में, हम ये नहीं बोल सकते कि आप उसको उसको यूज़ यूज़ ना करें लेकिन लिमिट में यदि यूज करेंगे तो वो आपका हमेशा हेल्पफुल होगा इंस्टेड ऑफ इट इज गोइंग टू शोइंग रूपाली जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इन चीजों को कम यूज कर सकते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों के बारे में अभी पता चल गया है आ, बात यही है कि इससे कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या इसको कितना कम यूज़ कर सकें इसके ऊपर हमें ध्यान देना है और लावण्य जी ने इन सभी चीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऐप के बारे में बताया उसको हम लोग कर सकते हैं और उसके साथ में आ, हम लोग अपने ऊपर नियंत्रण रखें हम अपने बारे में सोचें कि कैसे हम इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें और डिपेंडेंट ना हो वो बहुत अच्छी बात मुझे लगा क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग मोबाइल देखते इवन मेरा भी आदत हो गया कि जब भी मैसेज आज है तुरंत मैं देखता हूँ तो जबकि वो मैसेज मेरे कोई काम का नहीं होता है अभी <laughs> व्हाट्सअप में बन गया है ग्रुप सारे तो किसी ने ग्रुप में डाल दिया कुछ फोटोज़ कुछ वीडियोस। अब बात ये आती है कि वीडियोस डालने के बाद तो वीडियो दिखता नहीं है अब ज़बरदस्त से उसको डाउनलोड करो उसमें अपना जीबी ख़त्म करो डाटा ख़त्म करो फिर बाद में उसको देखने के बाद लगता है कि अरे यार ये बिना मतलब का वीडियो था फुकट में डाउनलोड किया तो ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं अब बात आती है कि हम लोग ने ग्रुप बना के इतनी तरह से उसको पकड़ लिया है कि अब उससे बचना मुश्किल ऐसी चीज़ें हो रही तो वो शायद हम सभी को फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि कितना ज़रूरी है और कितना हमारे काम का है उन चीज़ों पर थोड़ा अगर हम लोग फोकस करें और उसी तरह से हम उसको आ, ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करें जरूरत के अनुसार उसका उपयोग करें, तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे आ, मना उसको इंटेलिजेंसली यूज़ कर सकते हैं बुद्धि के दर आ, मना सोच समझ के हम उस चीज़ों को यूज़ करते हैं जैसे हम लोग अपने पैसे को कहीं भी खर्च नहीं करते हैं पैसे गजट को भी आ, फ्री है हमारे पास गजट हाथ में है इसलिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए उसको समझे कि एक बहुत बड़ा कीमती चीज़ मेरे पास है और वो हमारे पैसे से भी ज़्यादा कीमती है उसको नीडी के अनुसार यूज़ करे तो मेरे ख्याल से लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे चलिए ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग करते रहेंगे और आज के इस शो में हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में लावण्य पटेल और रूपाली मोहबे हमारे साथ जुड़े बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताएं। आशा करता हूं उनकी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो जरूर नोट करें और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास करके काम भी करे और फिर उसके बाद हमें बताइए कि हमने इस तरह का काम किया तो इन चीजों का बेनिफिट हमको मिला तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि इस शो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ खास सोशल परिवर्तन आया है कुछ अच्छी चीजें आपने सीखी और दूसरों को भी बताइए आप, आप सभी को बहुत सारी बातें समझ में आई होगी और कुछ जो समझ में नहीं आया उसके लिए आप प्रश्न भी कर सकते हैं मैसेज भी कर सकते हैं और जो चीजें आप कीजिए और हमें रिजल्ट बताइए चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सेल फोन के एडिक्शन से दूर रहें सेलफोन को जितना चाहिए उतना यूज़ कर रहे काम के लिए यूज़ कर रहे फालतू चीज़ों में उसमें टाइम वेस्ट न करें ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट एम सुनते रहो मुस्कराते रहो